शिवपुराण रुद्र संिता नारद जी बोले महामते आपने मैना के पूर्वजन्म की यह शुभ एवं अद्भुत कथा कही है उनके विवाह का प्रसंग भी मैंने सुन लिया अब आगे के उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए ब्रह्मा जी ने कहा नारद जब मैना के साथ विवाह करके हिमवान अपने घर को गए तब तीनों लोगों में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न हो मैना के साथ अपने सुखदायक सदन में निवास करने लगे मुने उस समय श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए उन सब देवताओं को आया देख महान इमगिरी ने प्रशंसा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्तिभाव से उन सब का आदर सत्कार किया हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर वे बड़े प्रेम से स्तुति करने को उद्यत हुए शैलराज के शरीर में महान रोमांच हो आया उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे मुने हिमशैल ने प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और विनीत भाव से खड़े हो श्री विष्णु आदि देवताओं से कहा हिमाचल बोले आज मेरा जन्म सफल हो गया मेरी बड़ी भारी तपस्या सफल हुई आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी सारी क्रियाएँ सफल हो गई आज मैं धन्य हुआ मेरी सारी भूमि धन्य हुई मेरा कुल धन्य हुआ मेरी स्त्री तथा मेरा सब कुछ धन्य हो गया इसमें संशय नहीं है क्योंकि आप सब महान देवता एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे हैं मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नता पूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दें। हिमगिरी का यह वचन सुनकर वे सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य की सिद्धि मानते हुए बोले देवताओं ने कहा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 उन्हें बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं सदाशिव पत्नी उमा के शरण में गए एक सुंदर स्थान में स्थित हो समस्त देवताओं ने दगदम्बा का स्मरण किया और बारंबार प्रणाम करके वे वहाँ श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति करने लगे